समय की मांग इस कार्यक्रम में आप सभी श्रोताओं का बहुत बहुत स्वागत है जैसे कि आप सभी जानते हैं विशेष समय की मांग इस कार्यक्रम में हम लोग अलग टॉपिक्स लेके आते हैं डिजास्टर और पर्यावरण से जुड़ा हुआ तो आइए एक और टॉपिक पर आज हम लोग बात करेंगे थंडर स्ट्रोम करके कहते हैं एंड लाइटनिंग डिजास्टर जिसको कहा जाता है थेंडर स्ट्रोम एंड लाइटनिंग डिजास्टर इसका सीधा हिंदी अगर मैं रूपांतरण करूँ तो वो है आंधी तूफान बिजली के साथ तो चलिए इन चीज़ों को जानते हैं ये क्यों होता है कैसे होता है और इसमें क्या प्रिकॉशन हमें लेना है किस तरह की बातें हम सभी को ध्यान में रखनी वो सारी बातें हम लोग जानेंगे तो आज के इस टॉपिक पर बात करने के लिए राजीव हजेला हमारे साथ हैं तो आप सभी की तरफ से राजीव जी का बहुत बहुत स्वागत है बहुत बहुत धन्यवाद रमेश जी आपके सभी श्रोताओं को मेरा नमस्कार जी जी जी राजीव जी बहुत ही अच्छा लगता है अलग अलग टॉपिक लेके आप आते हैं तो खुशी होती है और ये जो टॉपिक आपने चुना है आधी तूफान और बिजली के साथ ये जो चीज़ें हैं काफ़ी हम लोग अनुभव करते हैं कई बार कड़क बिजली के साथ जो है तेज बारिश होती है और ऐसा लगता है कि कुछ होने वाला है और थोड़ा सा डर भी लगता है उसकी आवाज़ वो इतनी ज़ोर से आवाज़ होती है तो सभी लोगों को ये थोड़ा सा क्यूरिसिटी रहता है कि ऐसा क्यों होता है क्या है ये तो सबसे पहला मेरा प्रश्न यही रहेगा कि आंधी तूफान और बिजली ये क्या होता है थंडर स्टोम एंड लाइटनिंग का क्या अर्थ होता है उसके बारे में बताइए जी रमेश जी जब बहुत गरज के साथ बारिश और लाइटनिंग यानी बिजली जब चौकती है हु. तो उसको थंडर थन, स्टोम और लाइटनिंग कहा जाता है और ये गरज बादलों में लाइटनिंग की वजह से बिजली कड़कने की वजह से होता है और थंडर यहाँ पर बादलों, बादलों के गरजने को कहते हैं जो एक बहुत ही तेज नॉइज है नहीं, नहीं। जो हमें बिजली कड़कने के बाद सुनाई पड़ती है और चूंकि शायद श्रोता ये जानते होंगे कि जो लाइट है वो ध्वनि की आवाज से बहुत तेज स्पीड से ट्रेवल करती है जो कि तकरीबन हवा में इसकी स्पीड जो है वो 300 मीटर प्रति सेकंड होती है तो ये बादलों का जो गर्जना है लाइटनिंग फ्लैश से 10 किलोमीटर दूर तक सुनाई पड़ता है जबकि जो ये बिजली की कड़क है ये तो करीब 50 मील तक दिखाई देती है क्योंकि लाइट जो है वो बहुत तेज रफ्तार से ट्रेवल करती है और ये लाइटनिंग जो है इसको श्रोताओं में अनुभव किया होगा बरसात के मौसम में ऐसा अक्सर देखने में आता है ये बादल से बादल के बीच में होती है और बादल से धरती के बीच में होती है अच्छा और जब ये लाइटनिंग होती है रमेश जी तो इलेक्ट्रिसिटी का बहुत तगड़ा डिस्चार्ज हो पैदा होता है और बहुत बड़ी मात्रा में बिजली जो है वो गिरती है और इसका टेम्परेचर लोग इमेजिन नहीं कर सकते हैं तीस हजार डिग्री सेल्सियस से भी ज्यादा होता है और ये थंडर लाइटनिंग जो है ये बहुत ही डरावने और पावरफुल स्टॉम होते हैं लोग इससे डर जाते हैं कि पता नहीं अब क्या हो जाएगा पता नहीं क्या हो जाएगा इतना तेज से बिजली कड़कती है और वैज्ञानिकों का ये मानना है कि ये धरती के ऊपर इस पूरी दुनिया में किसी भी स्थान पर हो सकते हैं और ये तब होते हैं जब वहां उस स्थान का वेदर जो है बहुत ही खराब होता है या जिसको हम इंग्लिश में बोलते हैं टर्बुलेंट होता है और ये थंडर स्टॉम के दौरान बहुत तेज हवाएं चलती है और बहुत तेज बारिश भी होती है मगर कई बार ऐसा देखा गया है कि बगैर बारिश के भी बादल जो है बहुत कस के गरजते हैं और बिजली कड़कती है तो ऐसे हालात में यह माना जाता है कि ये जो है आ, उ, उस इलाके में थंडर और लाइटनिंग आया हुआ है और ये एक प्राकृतिक आपदा मानी जाती है और इससे काफी जो है डैमेज होता है रमेश जी राजीव जी बहुत ही अच्छी बात है आपने बताया कि ये आंधी तूफान बिजली वाला कैसे होता है थंडर एंड लाइटनिंग के बारे में आपने बताया है तो आइए इसी के साथ जुड़ा हुआ जैसे कि आखिरी में आपने कहा डैमेज होता है नुकसान बहुत होता है और खास करके बिजली का जो डिस्चार्ज है वो बहुत ज़्यादा होता है तो थंडर एंड लाइटनिंग बिजली आंधी तूफान और बिजली को किस प्रकार का जो नुकसान है तोड़ फोड़ जो हो जाती है टूट जाती चीज़ें उसके बारे में बताइए देखिए जब थंडर स्टाम और लाइटनिंग होता है तो उसके साथ बहुत से हजारडुअस वेदर इवेंट्स भी साथ में आते हैं कहने का मतलब ये है कि बहुत खराब मौसम के जो घटनाएं हैं वो भी साथ में आते हैं जो काफ़ी कुछ डैमेज पहुंचाते हैं अब जैसे थंडर स्टॉम में जब बारिश बहुत ज़्यादा होती है तो उससे फ्लैश फ्लड्स आ जाते हैं और वो अन्य प्राकृतिक आपदाओं जैसे हेरिकेन्स हैं टर्नेडोज़ हैं जिनके बारे में हमने सुना होगा उनसे ज़्यादा ये कैजलिटी करते हैं और दूसरा लोगों ने शायद देखा होगा कि जब बिजली गिरती है तो कई बार इलाके में आग लग जाती है जंगलों में आग लग जाती है और अगर किसी मनुष्य किसी घर पर गिरती है तो वहाँ पर मनुष्यों की डेथ भी हो जाती है और साथ में कई बार देखिए ओले गिरते हैं और ओलों का तो कई बार साइज़ इतना बड़ा होता है जो जैसे सॉफ्ट बॉल होता है वो उसके बराबर होते हैं तो वो जब गिरते हैं तो कार हो वहाँ पर या कोई खिड़की का कांच हो वो जो है वो पूरा डैमेज हो जाता है गाड़ियाँ डैमेज हो जाती हैं और अगर खुले में ऐसे हालात में अगर जानवर आपके खुले में रह गए तो वो जानवर को भी मार देते हैं इतना उसमें वेट होता है कि जानवर भी मर जाते हैं और थंडर स्टाम के साथ साथ तो बहुत तेज़ हवाएं चलती हैं जिससे कि बड़े बड़े जो पेड़ हैं और बड़े बड़े पावर लाइन्स हैं बिजली के और खम्भे हैं ये सारे के सारे जो हैं वो डैमेज हो जाते हैं उड़ जाते हैं तो कुल मिला ये कहा जा सकता है कि थंडर बहुत ज़्यादा डैमेज कर सकते हैं और जब कहीं इसमें बिजली गिरती है तो जान माल का काफ़ी नुकसान होता है और बड़े बड़े इलाकों में आग लग जाती है और इनके साथ अगर आंधी और ओले और बारिश ये सब साथ में होता है तो ये कुल मिला बहुत ही नुकसान करके जाते हैं रमेश जी जी जी राजीव जी बहुत ही अच्छी बातें आपने बताया कि किस तरह से ये जो बिजली कड़कती है और ज़्यादा तेज बारिश होती है तो इसमें जो नुकसान होती है वो आपने बातें बताई हैं और इसी से रिलेटेड अगर मैं कहूँ आपको कि हमारे देश में क्या नुकसान होता है इस तो थंडर स्ट्रोम और लाइटनिंग की वजह से देखिए जैसे मैंने आपको पहले बताया कि ये किसी भी देश में पूरे धरती के ऊपर कहीं भी आ सकता है तो हमारे देश में भी थंडर और लाइटनिंग के इवेंट्स जो हैं वो बहुत ज़्यादा आते रहते हैं ख़ास कर के जब मौसम बहुत ख़राब होता है तो उस दौरान ये बहुत ज़्यादा जान माल का नुकसान होता है और केवल बिजली गिरने से हर साल हमारे देश में जो बाक़ी प्राकृतिक आपदाएं आती हैं उनके मुकाबले में सबसे ज़्यादा मौतें जो हैं वो बिजली गिरने से होती हैं और मैं एक आंकड़ा पढ़ रहा था हमारा जो केंद्रीय सरकार का गृह मंत्रालय है उसका एक एजेंसी है जिसको नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो कहा जाता है एनसीआरबी शॉर्ट में कहते हैं तो इनका काम ये होता है कि ये जो इस किस्म के आंकड़े जो है वो सरकार की तरफ से इकट्ठा करते हैं तो इनके आंकड़ों में मैंने देखा है कि दो से हर साल हमारे देश में 2000 से ज़्यादा डेथ केवल लाइटनिंग या बिजली गिरने के कारण होती है और श्रोताओं की जानकारी के लिए 2013 में ये 2833 मौतें हुई हैं केवल बिजली गिरने के कारण 2014 में ये पच्चीस जो डेथ हुई हैं इनके डाटा के मुताबिक तो ये जो एक इसमें और भी उन्होंने कहा है कि ये जो लाइटनिंग से जो डेथ होती है उसका जो है वो बहुत कम लोग जो है वो रिपोर्ट करते हैं तो वास्तव में जो डेथ्स होती हैं वो शायद आंकड़ा बहुत ज्यादा होगा क्योंकि तो इसकी रिपोर्टिंग जो है वो बहुत कम लोग करते हैं तो अभी देखिए अभी हम न्यूज़पेपर में पढ़ रहे थे कुछ समय पहले कि केवल दो में ही मई के महीने में सत्तर से ज़्यादा लोग जो हैं वो यूपी बिहार आंध्र प्रदेश दिल्ली में मारे गए थे जबकि 109 किलोमीटर प्रति घंटा के से ज़्यादा की तेज़ हवाएं जो थी वो थंडर और लाइटनिंग के द्वारा इन इलाकों में आई थी तो इन्हने काफ़ी प्रकोप मचाया था तो मगर एक हमारे देश में एक विडंबना है है जो अभी तक थी मैं तो कहूंगा अभी भी है क्योंकि हमारे देश में जो लाइटनिंग से जो लोग मरते हैं उनको सहायता सरकार की तरफ से नहीं मिल पाती है क्योंकि कुछ हमारे देश में कानून शायद ऐसे हैं कि प्राकृतिक आपदा में जो नेशनल डिजास्टर रिलीफ फंड है उसमें इन इन डेथ्स के बारे में वित्तीय सहायता के प्रव, का प्रावधान नहीं है मगर अभी कुछ समय पहले राज्य सरकारों ने कुछ राज्य सरकारों ने इसको भी शामिल किया है और अभी केवल बिहार में लाइटनिंग से मरने वालों को वहाँ की सरकार ने चार लाख रुपए प्रति व्यक्ति दिया है और अगर जानवर मर जाता है तो पच्चीस हज़ार का कंपनसेशन दिया था तो ये जानकारी हमारे श्रोताओं को शायद नहीं होगी तो मैं यहाँ कहना चाहूँगा कि अब कुछ सरकारें जो हैं वो प्रदेश की इस प्रकार का कंपनसेशन जो है वो लोगों को देती हैं मगर ये अभी हमारे पूरे आ, पूरे राज्यों में ये ये नहीं है और मैं समझता हूँ कि सरकार को सभी राज्यों में पूरे देश में इस स्कीम को लागू करना चाहिए ताकि जिसका जान माल का नुकसान हुआ है कम से कम कुछ तो भरपाई जो है वो सरकार करते दें लोगों को काफ़ी अच्छी जो इंफॉर्मेशन है आपने दिया और ये एक बहुत अच्छी जानकारी आपने दिया क्योंकि कई बार होता है कि बिजली से या फिर इन आँधी तूफान में जो लोग मर जाते हैं उनकी रिपोर्टिंग तो कम होती है साथ ही साथ उनका जो है मुआवजा भी नहीं मिलता उन घर वालों को और ये चीज़ें आपने बहुत अच्छी तरह से बताया कि अभी बिहार सरकार जो है इसको शुरू किया है और भी बहुत सारे सरकारें जो है इन चीज़ों को अभी तक अपडेट नहीं किया है हो सकता है कि आने वाले दिनों में ये अपडेट हो चलिए और भी बहुत सारी बातें हम लोग करेंगे आंधी तूफान और बिजली के साथ जो हमारा जो हमारा समन्वय है क्या होता है किस तरह से उसके नुकसान होते हैं और किस प्रकार से ये आते हैं इन सारी चीज़ों पर चर्चा चल रही है तो एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं ब्रेक के बाद फिर बात करते हैं इन्हीं विषय को लेकर आप सुनाए हैं रीडोम नाइनटी पॉइंट सुनते रहो मुस्कर्रा रहो आदमी जो कहता है आदमी जो सुनता है जिंदगी भर वो सदाएं पीछा करती है आदमी जो कहता है आदमी जो सुनता है जिंदगी भर वो सदाएं पीछा करती है आदमी जो देता है आदमी जो लेता है ज़िंदगी भर वो दुआएं पीछा करती है कोई भी हो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 कभी मन धूके कारण तरसता है कभी कभी मन धूके कारण तरसता है कभी कभी फिर झूम के सावन बरसता है पलक झपके यहाँ मौसम बदल जाए कभी मिटती नहीं कबूद भी मिलती नहीं और कभी रिमझिम घटाएँ पीछा करती हैं आदमी जो कहता है आदमी जो सुनता है जिंदगी भर वो सदाएँ पीछा करती हैं आदमी जो देता है आदमी जो लेता है जिंदगी भर वो दुआएं पीछा करती हैं नमस्कार ब्रेक के बाद आप सभी का फिर से एक बार स्वागत है समय की मांग इस कार्यक्रम में और बहुत अच्छे विषय को लेकर हम लोग बातें कर रहे हैं जैसे कि आंधी तूफान और बिजली जिसको इंग्लिश में कहते हैं थैंडस ट्रोम एंड लाइटनिंग के ऊपर हम लोग बातें कर रहे हैं तो इसमें हमने देखा कि किस तरह से ये चीज़ें जो हैं जान का बहुत नुकसान करता है और डरावना जो वातावरण है वो बन जाता है सभी लोग घबरा जाते हैं और इसमें व्यक्तिगत रूप से सभी जो है इन चीज़ों को देखते हैं लेकिन वो चीज़ें जैसे कि अचानक से वो कड़कना हो जाता है अगर आप बाहर रहते हैं तो आपकी मृत्यु भी हो सकती है ऐसे कई केसेस हमारे बीच में आए हुए हैं और जैसे राजीव जी ने बताया कि इसकी रिपोर्टिंग भी कम होती है तो चलिए इसी विषय को आगे बढ़ाते हुए एक और सवाल मैं पूछना चाहूँगा आपसे राजीव जी थंडर एंड लाइटनिंग जो इस विषय को आप इस विषय पर हम लोग बातें कर रहे हैं टेंडर स्ट्रोम से आधी तूफान से जनरली ये चीज़ें कहाँ आते हैं और किस प्रकार से ये क्रिएट होते हैं इसके बारे में कुछ बातें बताई जैसा रमेश जी मैंने बताया कि ये थंडर और लाइटनिंग जो है वो दुनिया में किसी भी कोने में आ सकते हैं हमारे देश में भी किसी कोने में आ सकते हैं इसकी कोई भी फिक्स लोकेशन नहीं होती है परंतु तो ये देखा गया है जनरली कि ये उन कंट्रीज में ज़्यादा आते हैं जो मिड लेटीट्यूड पर स्थित होते हैं जैसे हमारे श्रोता जानते होंगे कि लेटीट्यूड और लॉन्गीटूड हमारे धरती के ऊपर जो होते हैं तो मिड लेटीट्यूड में ये ज़्यादा आते हैं और ये है जब वायुमंडल में हवा जो है जिसमें नमी होती है और साथ साथ हवा गर्म होती है और तब क्या होता है कि वो वायुमंडल में हवा जो है ऊपर उठने लगती है और जब ये हवा गर्म हवा है वो ठंडी हवा से ऊपर जाके कॉन्टैक्ट में आती है तो वहाँ ये कंडेंस होने लगती है मतलब एक तरीके से कंडेंस को क्या मैं हिंदी में बोलूं कि ये एक जमने टाइप की लगती है तो वहाँ पर एक स्पेशल किस्म के क्लाउड्स जो हैं वो बनते हैं और यही क्लाउड्स जो हैं ये वायुमंडल में बहुत ऊपर ऊंचाई में चले जाते हैं और कई बार तो ये ऐसी रिपोर्टिंग है कि ये 20 किलोमीटर या इससे भी ऊंचे चले जाते हैं और फिर वहाँ जाके ये थदर स्टाम को क्रिएट करते हैं और ज़्यादातर देखा गया है कि थंडर जो है वो काफ़ी सीवियर होते हैं भयानक होते हैं और जैसे मैंने बताया काफ़ी डैमेज क्रिएट करते हैं और खासकर कर पॉपुलेटेड एरिया में तो ये इनका डैमेज बहुत ज़्यादा होता है और इनमें कई बार तो बहुत बड़े बड़े ओलों ओले गिरते हैं जिससे डैमेज और बढ़ जाता है और फिर अगर लाइटनिंग भी गिर वहाँ पर गिरती है बिजली गिरती है तो वहाँ पर मनुष्यों और जानवर भी सब मारे जाते हैं तो जैसा मैंने पहले ज़िक्र किया था कि थंडर में अगर बारिश बहुत ज़्यादा आती है तो उस इलाके में फ्लैश फ्लड्स भी आ जाते हैं जिस जो डैमेज को और भी बढ़ा देते हैं तो ऐसा देखा गया है कि, कि कुछ थंडर ऐसे आते हैं जिसमें कि बारिश बिल्कुल नहीं होती है केवल लाइटनिंग बहुत ज़बरदस्त होती है और जब ये लाइटनिंग गिरती है तो पूरे पूरे जंगलों में ये फायर लगा देते हैं जिसको हमने वाइल्ड फायर के नाम से हम जानते हैं और वहाँ पे बहुत ज़बरदस्त मवेशियों का और पशु पक्षियों का पेड़ पौधों का वनस्पति का बहुत ज़बरदस्त नुकसान होता है और इसके साथ साथ मैं ये भी कहना चाहूँगा कि ये जो थंडर स्टॉम है खाली नुकसान ही नहीं करते हैं बल्कि हमारी हेल्थ पर, पर तो ले लॉन्गिट्यूड के बारे में आपने बताया बहुत ही अच्छी बात बताया आशा करता हूँ तो हमारे विद्यार्थी मित्रों को ये बातें समझ में आ रही होगी एक और बात मैं पूछना चाहूंगा जैसे की चलिए नुकसान भी हो जाता है जनरली ये सब जगह आ सकती है लेकिन इसके साथ में हमारे हेल्थ पर कोई असर पड़ता है क्या आंधी तूफान या बिजली पड़ने से जी बिल्कुल पड़ता है और काफ़ी पड़ता है और ये थंडर स्टॉम लाइटनिंग जो है ये इनको ऐसी प्राकृतिक आपदा माना जाता है जिनको कि फ़ोरकास्ट नहीं किया जा सकता है पहले से फोरकास्ट नहीं किया जा सकता है कि यहाँ पे पड़ेगा वहाँ पे पड़ेगा जब ये आंडर स्टॉम और लाइटनिंग आता है तो मनुष्यों में बहुत पावरफुल इमोशन जैसे हाँ, डर है घबराहट है चिंता है इस किस्म के इमोशन जो हैं वो मनुष्यों में पैदा होते हैं और आपने देखा होगा हमने सबने महसूस किया है जब बादल बहुत तेज़ी से गरज रहे हों बहुत ज़्यादा आवाज़ कर रहे हों और बिजली कड़क रही है तो हम सब के सब जो हैं वो खबड़ा जाते हैं और ऐसी हालत में जो लोग क्रॉनिक बीमारियों से ग्रस्त हैं जो बहुत गहरी बीमारियां हैं जिनको उन लोगों को के ऊपर इनका असर जो है वो काफ़ी देखा गया है और ख़ास करके ऐसा देखा गया है कि जो लोग अस्थमा के पेशेंट हैं अच्छा। या फिर अथ्राइटिस के मरीज हैं रमेश जी अच्छा। इन मरीजों को ये थंडर स्टॉन जो है बहुत ज़्यादा अफेक्ट करता है और इनकी तकलीफ को बहुत ज़्यादा बढ़ा देता है साइंस ने ऐसा प्रूफ किया है कि इन दो किस्म के मरीजों में बहुत ज़्यादा जो है वो तकलीफ हो जाती है और जो ह्यूमन मेट्रोलॉजी के वैज्ञानिक हैं मतलब जो वैज्ञानिक मनुष्यों पर मौसम के प्रभाव को स्टडी करते हैं उनके अनुसार जो थंडर स्टॉम है उन तो उसका सीधा संबंध जो है वो सांस लेने की नलियों पर या गठिया से जो अफेक्टेड ज्वाइंट्स हैं उनके ऊपर पाया गया है और इसी कारण से ये दो जो हमने बताया आपको कि दो किस्म के जो मरीज हैं जिनको अस्थमा का अटैक आता है अथ्राइटिस होता है उनको उनकी तकलीफ बढ़ जाती है और रिसर्च ये भी बतलाती है रमेश जी कि मनुष्यों के मन के ऊपर बॉडी के ऊपर एक का थंडर के साथ एक बहुत बड़ा जटिल संबंध है हम्म हम्म और एक रिपोर्ट में पढ़ रहा था इंटरनेट के ऊपर कि 30 साल की एक रिसर्च हुई है जिसमें थंडर की वजह से कई देशों में जैसे ऑस्ट्रेलिया और यूके कनाडा आदि में अस्थमा के म, जो मास अटैक्स जो हैं वो वो नोटिस किए गए हैं और ख़ास करके बच्चों में ऐसा ज़्यादा नोटिस किया गया है तो ये जो है कुल मिला कहा जा सकता है कि ये हमारी हेल्थ के ऊपर इनका बुरा असर पड़ता है तो हमें जो है वो इससे बचना चाहिए और सावधानी भी लेना चाहिए क्योंकि तो ये जो थंडर स्टॉम और लाइटनिंग है ये एक बहुत ही भयानक किस्म की आपदा प्राकृतिक आपदा के श्रेणी में ये लोग ये आते हैं जी राजीव जी काफ़ी अच्छी बातें आपने बताया कि ये चीज़ें जो है किस तरह से हमारे हेल्थ पर असर करता है और जैसे ही बिजली कड़कती है तो नेचुरली हम सभी को डर लगता है और कहीं ना कहीं एक घबराहट सी महसूस हो जाती है तो इस विषय को अगर और अच्छी तरह से जानना चाहूँ तो किस तरह से आप बता सकते हैं राजीव जी कि दुनिया में और कहाँ ये भयानक व डरावने आंधी तूफान आते हैं इसके ऊपर हमें दुनिया का जो मौसम विभाग है जिसे हम वर्ल्ड मेट्रियोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन जिसको शॉर्ट फॉर्म में डब्ल्यू के नाम से जाना जाता है इसने पिछले 150 सालों में आए हुए ये थंडर स्टाम और लाइटनिंग के आंकड़ों को इकट्ठा किया है हम्म हम्म और उन्होंने ये पाया है कि अफ्रीका या और एशिया पैसिफिक एरिया में सबसे ज्यादा जो थंडर स्टॉम है वो पिछले 150 सालों के दौरान आए हैं और एक इंसिडेंट ऐसा नोटिस में आया है कि एक थंडर स्टॉम स्टॉम के दौरान पाँच लाख से ज्यादा डच्स को रिपोर्ट की रिपोर्टिंग हुई है ये तो बहुत ही ज़्यादा जो भयानक आंकड़ा है अब जो है वो जो डब्ल्यू है वो इस बात की कोशिश में लगा है कि जो इस प्रकार के प्राकृतिक आपदा हैं उनके बारे में कुछ अर्ली वार्निंग किया जा सके इसके ऊपर एफर्ट्स जारी हैं और मैं समझता हूँ कि भविष्य में आने वाले समय में साइंस जो है वो कुछ ऐसा तरीका जरूर खोज निकालेगा जिससे कि कुछ अर्ली वार्निंग जो है वो थंडर लाइटनिंग के बारे में किया जा सके ताकि लोग अपने जान बाल की रक्षा कर सकें और एक इंसिडेंट हमारे देश का भी है रमेश जी जो मैं अपने श्रोताओं के साथ साझा करना चाहूँगा वो ये है कि हमारे देश में यूपी के उत्तर प्रदेश के एक मुरादाबाद ज़िले में तीस अप्रैल 1888 में एक ज़बरदस्त थंडर स्टॉम आया था जिसमें कि संतरे के बराबर या अगर कहें क्रिकेट के बॉल के बराबर ओले गिरे थे इतने बड़े ओले जो है हम लोगों ने तो अपनी जीवन में होश में देखे नहीं मगर ऐसा रिकॉर्ड है कि इतने बड़े बड़े ओले जो है वो मुरादाबाद ज़िले में गिरे थे और उसमें उस समय का आंकड़ा जो है वो उसमें ये लिखा हुआ है कि 246 लोगों की जो है वो मृत्यु हो गई थी और 1600 जानवर जो है वो भी मारे गए थे और एक और आंकड़ा मैं पढ़ रहा था कि 1975 में जिम्बावे का एक इलाका है मनिका ट्रैवल लैंड करके जाना जाता है तो इसमें एक बिजली बिजली गिरने से एक झोपड़ी थी जो मट्टी की बनी हुई थी उसके ऊपर ही बिजली गिरी तो 21 लोग मारे गए थे इस तरीके से और भी एक इंसिडेंट मैंने पढ़े हैं जो ये है बतलाते हैं जैसे एक इजिप्ट में एक ड्रोन का रीजन है जिसमें उन्नीस में एक बहुत भयानक थंडर आया था जिसमें 500 से ज़्यादा डेथ्स हुई थी और फ्लैट, फ्लैश फ्लैश फ्लड्स भी आए थे उस इलाके में काफ़ी नुकसान हुआ था और अभी पीछे नीस सौ में बे ऑफ बंगाल में बांग्लादेश के इलाके में एक बहुत ज़बरदस्त भोला साइक्लोन आया था नवंबर 2 1970 में उसने भी बहुत ज़बरदस्त जो है वो तबाही मचाई थी और यहाँ पर भी रमेश जी तीन से पाँच लाख लोग मारे गए थे और इसमें जो रिकॉर्ड किया गया है वो 185 किलोमीटर प्रति घंटे के हिसाब से तेज हवाओं ने काफ़ी तबाही मंगाई थी मचाई थी तो ये जो थंडर स्टॉम प्राकृतिक आपदा है ये बहुत ही कई बार भयानक हो जाते हैं डरावने हो जाते हैं तो मैं समझता हूँ कि जो भी प्राकृतिक आपदा हैं उन, उनको मनुष्य के हाथ में तो कोई कंट्रोल है नहीं वो जब आने हैं जहाँ आने हैं वो आएंगे ही आएंगे मगर हमारे हाथ में केवल ये है कि हम उन उनसे कुछ पिछली जो आपदाएं आई हैं उनसे सबक लें कुछ प्रिकॉशंस लें और कुछ जो हम लोग कर सकते हैं वो करें क्योंकि तो ये तो देखिए आना ही आना है ये इनको मनुष्य का इसके ऊपर कोई भी कंट्रोल नहीं है जी जी बहुत ही अच्छी बात है आपने बताई कि किस तरह से ये जो चीज़ें हैं आंधी तूफान और बिजली से होता है ये बातें आपने बताई हैं आइए आखिरी में एक और बात में जानना चाहूँगा जब आंधी तूफान आने वाला होता है तो हमें क्या प्रिकॉशन लेना होता है या ले सकते हैं इसके बारे में कुछ बातें हमारे श्रोताओं को बताइए रमेश जी ये देखता हूँ सभी श्रोताओं को इस बात को जानना चाहिए क्योंकि जैसा मैंने आपको बताया कि जो प्राकृतिक आपदाएं हैं वो तो जब आनी है तो आनी ही है मनुष्य का इसके ऊपर कोई कंट्रोल नहीं है अगर हम कुछ सेफ्टी टिप्स को फॉलो करते हैं तो निश्चित तौर पर हम अपने जानमाल के नुकसान से बच सकते हैं कम उनको कर सकते हैं तो अब इसमें मैं एक एग्जांपल पढ़ रहा था कि अमेरिका में उन्नीस के दशक में औसतन करीब 100 डेथ जो थी वो थंडर स्टाम से होती थी अभी उन्होंने काफ़ी इसके ऊपर काम किया वहाँ पर काफ़ी सेफ्टी टिप्स को जो है वो फॉलो करने के निर्देश दिए गए लोगों ने फॉलो भी किया तो अब जो आंकड़ा है वो ये कहता है कि 2015 में ये आंकड़ा 100 से घटकर 27 पे आ गया है क्योंकि लोगों ने खास करके लाइटनिंग के दौरान जो है वो सेफ्टी प्रकॉशंस को काफ़ी अच्छी तरीके से फॉलो किया और अब जो विकसित देश हैं जैसे अमेरिका है कनाडा है इन्हीं ने कुछ लाइटनिंग के डिटेक्शन नेटवर्क भी लगाए हैं जिससे कि लाइटनिंग के बारे में थोड़ा सा पता लग जाता है आ, तो हम लोग अपना बचाव कर सकते हैं तो मैं समझता हूं कि हम विकसित देशों की तरह हमारे देश का जो मौसम विभाग है उसको भी ऐसी सुविधाओं को हमारे देश में लगाना चाहिए ताकि हम लोग भी अपने जान की रक्षा कर सकें और जो कुछ हम निजी तौर पर जो कुछ छोटी मोटी प्रिकॉशंस को हम अपने लेवल पे ले सकते हैं और ख़ास करके बिजली गिरने से जो हमारा नुकसान होता है उससे बचने के लिए तो सबसे पह पहले तो मैं ये कहना चाहूंगा कि जब बिजली कड़क कड़क रही हो या गिरने की संभावना हो तो ये हमें ध्यान रखना चाहिए कि हम किसी भी हालत में किसी पेड़ के नीचे नहीं खड़े हों रमेश जी ये बहुत इंपॉर्टेंट है बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि बिजली हमेशा एक उ, हाई पॉइंट पर स्ट्राइक करती है और ये पेड़ों पर गिरती है हमारे जो बुजुर्ग श्रोता हैं उन्होंने शायद अपने जीवन में इसको जरूर देखा होगा कि पेड़ पे गिरती है तो पूरा पेड़ जल जाता है सूख जाता है और केवल पेड़ पे नहीं गिरती है आसपास के इलाके भी चपेट में आ जाते हैं तो करंट लगने से लोगों के बचने की संभावना का तो प्रश्न ही नहीं उठता तो हमें पेड़ के अंदर में बिल्कुल नहीं खड़ा होना चाहिए ये बिल्कुल मोटी बात है जिसको हमको सबको फॉलो करना चाहिए दूसरा ये है कि जब थंडर स्टॉम या लाइटनिंग हो रही हो तो उस दौरान में किसी भी ऊंची ग्राउंड में या पानी में खुले मैदान में या जैसे कोई पार्क है या कोई गोल्फ कोर्स है या किसी टेंट के अंदर या किसी टीम शेड के नीचे या किसी लोहे के तारों वाली जो फेंसिंग लगी होती है बारबेड वायर लगे होते हैं उसके 30 मीटर के अंदर कभी भी नहीं होना चाहिए हमको ये भी बहुत ध्यान देने वाली बातें हैं कि हमको लोहे से की जो कोई चीज़ें हैं बनी हुई हैं उनसे बिल्कुल दूर रहना चाहिए खुले में नहीं रहना चाहिए और ये भी रमेश जी कहा जाता है कि हमको छाते का इस्तेमाल भी बिल्कुल नहीं करना चाहिए जैसे कई बार बारिश हो रही है नॉर्मल बारिश होती है तो हम छाता लगा के चल पड़ते हैं परंतु जब थंडर स्टॉम आ रहा हो लाइटनिंग हो रही हो तो छाते का इस्तेमाल जो है वो बिल्कुल नहीं करना चाहिए और अगर आप रास्ते में कहीं फंस गए हैं ऐसी जगह पर कि जहाँ पर आपके पास बचने का कोई भी उपाय नहीं है तो रमेश जी ये कहा जाता है कि जब लाइटनिंग ऐसे समय पर हो रही हो तो हमने अपने शरीर को बिल्कुल छोटे से छोटा कर लेना चाहिए अब छोटे से छोटे के लिए हिदायत ये दी जाती है हमको बिल्कुल अपने को गोल एक बॉल की तरीके से करके धरती के ऊपर जो है एक बॉल की शक्ल में बैठ जाना चाहिए क्योंकि तो इससे जो है काफी बचाव होता है लाइटनिंग जो है वो ऐसे जगह पर नहीं स्ट्राइक करती है और ये भी रमेश जी कहा जाता है कि अगर आप कार में ट्रेवल कर रहे हैं तो कई लोगों को डर रहता है कि यार कार तो लोहे की है तो हम हम लोहे में करंट खा जाएंगे हमको पहले स्ट्राइक करेगी तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है अगर आप कार में ट्रेवल कर रहे हैं लाइटनिंग हो रही है तो हमें कार के अंदर ही रहना चाहिए किसी भी हालत में कार से बाहर नहीं रहना चाहिए क्योंकि लाइटनिंग के दौरान जो है वो कार बिल्कुल सेफ होती है क्योंकि ये आ, साइंस के जो विद्यार्थी हैं वो जानते होंगे कि एक फ्राइडेज का एक, केजला है जो कि हमको बिजली की फील्ड से बचत करता है तो कार जो है वो हमारे लिए एक बचत के तौर पे आ, काम करती है तो हमें कार से बिल्कुल भी बाहर नहीं निकलना है तो ये चंद एक जो है ये प्रिकॉशन्स हैं जो हम लोग ज़रूर ले सकते हैं और बाकी तो यही है कि जब आप आ, अपने घर में ही रहें बाहर ना निकलें और अगर आप आपको मजबूरी में निकलना पड़ता है या आप ऐसे मौसम में फंस जाते हैं जो तो जो दो चार बातें मैंने बताई हैं उसको फॉलो कर सकते हैं तो आप डेफिनेटली जो है वो अपने जान को बचा सकते हैं आप अपने जानवरों को भी बचा सकते हैं और आप अपना नुकसान होने से भी बचा सकते हैं और रमेश जी आपने देखा होगा आज तो करते हैं जो लोग अफोर्ड कर सकते हैं लाइटनिंग कंडक्टर लगाए जाते हैं बिल्डिंग्स के ऊपर बड़ी बड़ी ऊंची-ऊंची बिल्डिंग्स के ऊपर टावर्स के ऊपर लोग घरों में भी लगाते हैं तो अगर हम अफोर्ड कर सकते हैं तो लाइटनिंग कंडक्टर भी लगाएँ तो उससे क्या होता है कि उस इलाके में जो है लाइटनिंग जैसे होती है तो वो बिजली के लाइटनिंग कंडक्टर के से वो होती हुई धरती में चली तो जाती है और मैं आपको बताता हूँ मैंने जो फोर्स में नौकरी की है तो उसमें मैंने देखा है हमारे यहाँ जो आ, असला बारूद रखा होता है तो वो तो एक विस्फोटक पदार्थ होते हैं तो अगर लाइटनिंग उनके ऊपर हो जाए रमेश जी तो आप इमेजिन कर सकते हैं कि कितना भयानक सिचुएशन हो जाएगी तो हर असलाह बारूद का जो हमारे यहाँ स्टोर होता है उसमें लाइटनिंग कंडक्टर जो है वो लगाना एक कंपलसरी हिदायत है और लगाए जाते हैं और इसीलिए आपने सुना होगा कि अभी हमारे पूरे देश में ऐसा कोई भी इंसिडेंट नहीं हुआ जहां पर कि लाइटनिंग की वजह से हमारे फोर्स के किसी भी असला बारूद में आग लगी हो क्योंकि वहां लाइटनिंग कन्डक्टर्स लगे होते हैं तो ये भी एक बहुत बड़ी प्रिकॉशन है जो हम अफोर्ड कर सकते हैं तो हमें लेना चाहिए और राजीव जी काफ़ी अच्छी बातें आपने बताया कि इस तरह से हम अपने आप को प्रिवेंट कर सकते हैं बचा सकते हैं इसके बारे में काफ़ी जो गहरी बातें आपने बताई और आशा करता हूं हमारे सभी श्रोताओं को भी पहली बार इन चीज़ों का पता चल गया होगा क्योंकि कई बार होता है कि हम लोग आंधी तूफान या बहुत ज़्यादा कड़क बिजली चमकती है तो उस समय हम लोग घर में रहते हैं ये बहुत अच्छी बात है लेकिन अगर आप बाहर हैं तो क्या करना चाहिए उसके बारे में राजीव जी ने काफ़ी विस्तार से आपको बताया है एक अगर आपके पास कोई साधन नहीं आप है आप अकेला हैं तो अपने शरीर को गोल करके छोटा छोटा करके राउंड अप में या हाथ पैर को दबा के पेट के लग लगा के आप बैठ सकते हैं ये एक अच्छा तरीका है और इसके साथ में अगर कार है कार के अंदर ही आप बैठे रहें बाहर ना निकले ये भी एक अच्छा तरीका है और हो सके उतना कई बार होता है कि बारिश होती है तो हम लोग पेड़ या फिर कुछ छत्ते के नीचे जाके रुक जाते हैं तो अगर कड़क बिजली की आवाज़ें आ रही हैं बिजली चमक रही है, तो बिल्कुल ही कतई आप पेड़ के पास ना खड़े रहें उससे अच्छा है कि आप कहीं अलग जगह पे रुकें। जितना जल्दी हो सके आप अपने घर के पास वापस आ जाइए और घर के अंदर ही रहिए तो ये छोटी छोटी चीज़ें हैं जिन्हें हमें ध्यान रखना है तो आशा आप सभी को आज का ये विषय आंधी तूफान और तेज बारिश या फिर उसको कह सकते हैं बिजली वाली बारिश या बिजली कड़कती हैं ऐसे सिचुएशन में क्या क्या होता है और इससे क्या नुकसान होता है उस विषय पर हमने बातें की हैं जो बातें आपको अच्छी लगी हो तो ज़रूर नोट करके रखिए मुझे लगता है कि सारी बातों में आखिरी जो सवाल हमने पूछा था इसका प्रिकॉशन क्या है वो चीज़ें अगर आप ध्यान में रखते हैं और इसके बारे में लोगों को बताते हैं तो बहुत अच्छा हो सकता है और इसके साथ में कुछ चीजों का हमें ध्यान रखना है वो आप रखिए बहुत सारी शुभकामनाएं आप सभी को और हमारे राजीव जी को बहुत बहुत धन्यवाद कहना चाहूंगा कि बहुत ये बहुत ही अच्छे विषय को लेकर हमारे बीच में इस विषय को स्पष्ट किया थैंक यू राजू जी धन्यवाद रमेश जी मैं मेरी तरफ से सभी श्रोताओं को शुभकामनाएं बहुत बहुत जी जी जी चलिए श्रोताओं आज के लिए बस इतना ही फिर मिलेंगे कुछ नए टॉपिक को लेकर तब तक आप बने रहिए रेडियो मधुबन के साथ सलाम नमस्ते हम गणेशा सुनते रहो मस्कुर आते रहो